लीला नूतन रुचये य लीलातांडवपंडिता नूतनजलधरुचूटीदुकलचौराय तस्म कृष्णा नम संसारमृषा शंकर शंकरचार्य केशव वादराय सूत्रभाष्य वंदे भगवरो गुरुरात्ति मूर्ति भेद विभागि व्योम देहाय दक्षिणा मूर्त नमः ओम शांति शांति शांति <laughs> ये रूपघटित तो जल का लक्षण क्या कहा गया साक्षात व्याप्य जाति मत्व ये कहा गया था इसमें द्रव्य साक्षात व्याप्य जाति महत्व ये साक्षात तो शब्द क्यों कहा गया था पटतत्व लेकर के पट में अतिव्याप्ति होगी आगे द्रव्य साक्षात व्याप्य जाति इतना कहेंगे तो कहाँ अतिव्याप्ति हो जाएगी आगे फिर विशेषण देते हैं रूपवध वृत्ति वायुत्व को लेकर के वायु ले में अतिव्याप्ति हो जाएगी कभी रूपवध वृत्ति कहने से वायुत्व तो आत्मत्व तो इत्यादि जाति ग्रहण नहीं होंगे तो फिर भी अभी कहाँ कहाँ और अतिव्याप्ति रहेगी पृथ्वी और तेज तो इसलिए नैमित्तिक द्रवत्व बवृत्ति तो तो कह दिया गया आगे दूसरा लक्षण देते हैं अभास्वर शुक्ल इतर रूप वृत्ति रूपवृत्ति द्रव्योसाक्षात्व व्याप्य जातिमत्व वा तदर्थ तदर्थ अर्थतः शुक्ल रूपवत्व ये जल का लक्षण यह लक्षण का ये अर्थ कर देंगे द्रव्य साक्षात व्याप्य ये यक्षात् पद कहने से पटत्व का वारण हो गया और द्रव्यत्व व्याप्य तो करने से सत्ता जाति के लेकर के कर्म इत्यादि में ये भी अतिव्याप्ति बारण हो जाएगी रूपवद वृत्ति कहने से वायु तो आत्मात्व तो लेकर के वायु आत्मा में ये भी अतिव्याप्ति बारण हो जाएगी तो बाकी अभी केवल पृथ्वी और तेज ये दोनों में अतिव्याप्ति रहेगी रूपवधवृत्ति ये कहने के बाद तो अभी कहेंगे शुक्ल रूप असमानाधिकरण असमानाधिकरण शुक्ल रूप असमानाधिकरण कहेंगे अभी रूपवत वृत्ति कहने से कितने जाति में जा रहा है तीन में जा रहा है अभी हमको वारण करना है पृथ्वीत्व तेजस्तो ये दोनों जाति को वारण करना है हम कहेंगे शुक्ल रूप असमानाधिकरण जाति तो शुक्ल रूप का असमानाधिकरण हो ये जो पृथ्वीत्व जलत्व और तेजस्त्व ये शुक्ल रूप का समानाधिकरण है ना असमानाधिकरण है ये तीनों ही जाति शुक्ल रूप का समानाधिकरण क्योंकि पृथ्वीत्व जलत्व तेजस्त्व जहाँ रहेगा वहाँ ये शुक्ल रूप ये रह जाएगा ऐसे पृथ्वी तो कहने से सकल पृथ्वी में ये नहीं रह जाएगा किंतु कहीं पृथ्वी में रह जाएगा शुक्ल पृथ्वी जो होगा पट इत्यादि उसमें रह जाएगा तो पटन ही अन्य पदार्थ जो शुक्ल होंगे तभी अगर हम कहेंगे कि शुक्ल रूप असमानाधिकरण तब अभी ये तीनों हो जाएंगे शुक्ल रूप समानाधिकरण हम लक्षण देंगे शुक्ल रूप असमानाधिकरण फिर ये तीनों में से किस में जाएगा किसी में नहीं जाएगा तो हमारा लक्ष्य था जलतु जाति को लेना अभी उसमें भी नहीं जाएगा इसलिए कह देंगे शुक्ल इतर रूप असमानाधिकरण शुक्ल इतर रूप के साथ समानाधिकरण नहीं होना चाहिए अभी हमको तीन जाति उपलब्ध हो रहे हैं उनमें से कौन सा जाति शुक्ल इतर रूप के साथ भी समानाधिकरण है पृथ्वी तो हम कह देंगे शुक्ल इतर रूप असमानधिकरण तो कौन सा जाति अभी कट जाएगा पृथ्वी तो निराकरण हो गया अभी और कौन सा जाति बच गया तेजस्तु तो अभी शुक्ल इतर रूप असमानाधिकरण कहे थे अभी कह देंगे कि अभास्वर शुक्ल तो अभास्वर शुक्ल से इतर रूप उसके साथ असमानाधिकरण हो अभी तेजस्व इसमें क्या रूप रहेगा भास्वर शुक्ल तो भास्वर शुक्ल का समानाधिकरण तेजस्व में रहेगा अभास्वर शुक्ल का समानाधिकरण तेजस्व में रहेगा नहीं रहेगा और भासुर इतर रूप का और भासुर इतर रूप का समानाधिकरण अभास्वर शुक्ल से इतर रूप भास्वर शुक्ल है उसका समानाधिकरण तेजस्व में है अभास्वर शुक्ल से इतर रूप भास्वर शुक्ल उसका समानाधिकरण तेजस्व में है हम लक्षण में देंगे अभास्वर शुक्ल इतर रूप का असमानधिकरण ये जो तेजस्व है अभास्वर शुक्ल से इतर भास्व शुक्ल का समानाधिकरण है तेजस्व तो हम कहेंगे कि अभाष और शुक्ल इतर रूप के साथ असमानाधिकरण हो तो तेजस्व तो समानाधिकरण है उसका भी निराकरण हो जाएगा तभी अभाष्र शुक्ल इतर रूप का असमानाधिकरण अर्थ आ जाएगा कि अभाषर शुक्ल रूप के साथ समानाधिकरण अभाषर इतर के साथ असमानाधिकरण अर्थात अभाषर शुक्ल के साथ समानाधिकरण तो ये जल तो अब ग्रहण हो जाएगा अच्छा तो रूप वत वृत्ति पर्यंत था जैसे दिया था ऐसे हो गया आगे शुक्ल रूप और असमानधिकरण कह देंगे तो तीनों में ही नहीं जाएगा इसलिए शुक्ल इतर रूप असमानधिकरण कह देंगे तो पृथ्वी तो निराकरण हो जाएगा और अभास्वर कहने से तेजस्व भी निराकरण हो जाएगा दिनकी में एवम च व्यावृत्तिर अभास्वर इतर शुक्ल रूप एवं च व्यावृत्ति यहाँ पर अर्थात ये जो दूसरा लक्षण हुआ इसमें भी व्यावृति एवम एव अर्थात पूर्व लक्षण में जैसा हुआ था यहाँ भी ऐसा हो जाएगा अभास्वर शुक्ल इतर रूप इतर जो दूसरा लक्षण हुआ अभास्वर शुक्ल इतर रूप आगे पूरा लेना है अभासुर शुक्ल इतर रूप असमिकरण रूपवत वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जातिमत्व ये जो पूरा लक्षण इसमें रूपवत वृत्ति द्रव्य साक्षात्प्य पदयोर्बोध्या एवम एव पूर्व लक्षण में जैसा था तो द्रव्यत्वसाक्षात् व्याप्य ये पहले द्रव्यत्व व्याप्य क्यों देते हैं द्रव्यव्याप क्यों कहेंगे साक्षात् दूर की बात है अगर द्रव्यत्व्याप्य नहीं कहेंगे तो सत्ता को लेकर के गुणकर्म में और साक्षात् कहने से पटत्व तो जाति नहीं लिया जा सकता है और रूपवत वृत्ति कहने से वायु वायुत्व इत्यादि का वारण हो जाएगा बोध्या अभी पृथ्वीत्व आदाय अतिव्याप्ति वारणा अभासुर शुक्ल इतर रूप असमानधिकरण इति हम अभाषर शुक्ल इतर रूप असमानधिकरण इतना नहीं कहेंगे अभाषोर शुक्ल इतर रूप ये नहीं कहेंगे अच्छा तो अभाषर शुक्ल इतर रूप असमानधिकरण नहीं कहेंगे अर्थात तो रूपवत वृत्ति वहाँ तक रहेगा अभास्वर शुक्ल इतर रूप असमानधिकरण नहीं कहेंगे तो रूपवधवृत्ति वृत्ति तो साक्षात व्याप्य जाति मतव इतना <मित्व> होगा तो होने से तो ये कहां कहां अतिव्याप्ति हो जाएगी रूपवत वृत्ति कहेंगे द्रव्य साक्षात व्याप्य कहेंगे पृथ्वीत्व तेजस्व दोनों में जाएगा तो कहते हैं कि यहाँ पृथ्वीत्व आदाय पृथ्व्याम अतिव्याप्ति वारणा अभास्वर शुक्ल इतर रूप असमानधिकरण तो ये दोनों में ठीक है पृथ्वीत्व दे दिया पृथ्वीत्वादि अर्थात तेजस्व में लेकर के तेज में तो भी अतिव्याप्ति हो जाएगी तो पृथ्वीत्व आदाय पृथ्व्याम अतिव्याप्ति वाराणय अभाष्वर शुक्ल इतर रूप असमानधिकरण वास्तविक यहाँ अगर हम अभाष्वर शब्द नहीं कहेंगे तो पृथ्वीत्वम आदाय पृथिव्याम अतिव्याप्ति वारणाय शुक्ल इतर रूप असमानधिकरण खाली इतना कह देंगे शुक्ल इतर रूप असमानाधिकरण द्रव्य रूपवत वृत्ति द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य ये तो है ये होने पर पृथ्वी और तेजस्व तेज में दोनों में जा रहा था अभी हम कह देंगे कि शुक्ल इतर रूपों का असमानाधिकरण अभी दो जाति में जाति अधिग्रहण हो जाते हैं पृथ्वीत्व तो तेजस्व अभी ये दोनों जाति में शुक्ल इतर रूप समानाधिकरण कौन है पृथ्वीत्व दो जाति को लेकर के अतिव्याप्ति हो रही है अभी हम दे देंगे शुक्ल इतर रूप असमानाधिकरण जो शुक्ल इतर रूप समानाधिकरण है वो निराकृत हो जाएगा तो शुक्ल इतर रूप समानाधिकरण कौन सा जाति है पृथ्वीत्व इसलिए जो दिया है कि पृथ्वीत्व आदाय पृथ्व्याम अतिव्याप्ति वारणाय अभास्वर शुक्ल अभास्वर पदा आवश्यक नहीं है केवल शुक्ल इतर रूप असमानाधिकरण कहने से भी हो जाएगा क्योंकि जो पृथ्वीत्व तो है वो शुक्ल इतर रूपों का समानाधिकरण है तो होने से खाली हम कह देंगे शुक्ल इतर रूप असमानाधिकरण इतना कहने से भी पृथ्वीत्व तो वारण हो जाएगा पृथ्वी तो जाति ग्रहण नहीं होगा अच्छा क्योंकि अभाष्वर आगे देते हैं तेज को वारण करने के लिए अभा्वर दिया जाता है पृथ्वी को वारण करने के लिए नहीं तो इसलिए यहाँ अभा जो है उसको थोड़ा कोष्ठक के अंदर में कर देने से चलेगा अगर वो अर्थात तो नहीं होने से भी हमारा ये पंक्ति समन्वय हो जाएगा तो ठीक है अभी शुक्ल इतर रूप असमानाधिकरण ये हम अभी जोड़ दिए अभी कहते हैं कि इतर पद अगर नहीं कहेंगे तो आप शुक्ल इतर रूप असमानाधिकरण ऐसे लक्षण में कहे। अगर कहें अगर इतर शब्द नहीं कहेंगे तो शुक्ल रूप असमानधिकरण हो जाएगा तो शुक्ल रूप असमानधिकरण अगर लक्षण हो जाएगा ये जो पृथ्वीत्व तेजस्व जलत्व तेजस्व ये शुक्ल रूप समानाधिकरण है ना शुक्ल रूप असमानधिकरण है तो अगर आप इतर शब्द नहीं देंगे तो कहेंगे शुक्ल रूप असमानाधिकरण तो शुक्ल रूप असमानाधिकरण कहने से तीनों जाति में कौन ग्रहण होगा कोई ग्रहण नहीं होंगे तो ये लक्षण असंभव हो जाएगा इसलिए इतर पद देना पड़ेगा जलत्व से शुक्ल रूप समानाधिकरणिया अभी हम जल में लक्षण लेना चाहते हैं जाति शब्द से जलत्व जाति को ग्रहण करना चाहते हैं और जलत्व जो है वो शुक्ल रूप का समानाधिकरण है शुक्ल रूप समानाधिकरण लक्षण असंभव हो जाएगा इसलिए शुक्ल इतर अर्थात इतर पद देना पड़ेगा इतर इति ठीक है अभी लक्षण हो गया शुक्ल इतर रूप असमानधिकरण तो पृथ्वीत्व जाति और ग्रहण नहीं होगा किंतु अतिव्याप्ति अभी कहाँ रहेगी तेज में अतिव्याप्ति रहेगी तेजस्व जाति ग्रहण होगा इसलिए आगे कहते हैं तेजस्तो आदाय तेजसी अति व्याप्ति वारणाय अभास्वर अभी अभास्वर शुक्ल इतर रूप असमानाधिकरण था तो यह कह देने से देखिए अभी तेजस्व जाति में यह चीज अभी हम लोग ये जो देर रहे हैं ये तेजस्व जाति में नहीं रहना चाहिए तभी तेजस्तो का वारण हो जाएगा अभास्वर शुक्ल का उसे इतर रूप इतर रूप हो जाएगा भास्रो शुक्ल भाषुर शुक्ल का समानाधिकरण तेजस्व है ना भास्वर शुक्ल का असमानाधिकरण तेजस्व है भाषुर शुक्ल का समानाधिकरण है तो अभाषुर शुक्ल इतर रूप अर्थात भास् शुक्ल रूप तो भाषुर शुक्ल रूप का असमानाधिकरण हम लक्षण में दे रहे हैं तो तेजस्तो तो भास्वर और शुक्ल रूप का समानाधिकरण है तो हम भास्वर और शुक्ल रूप असमानधिकरण कहने से तेजस्तो जाति ग्रहण नहीं, नहीं होगा तो तेज में अतिव्याप्ति नहीं होगी इसलिए तेजस्व मादा तेजस्वी अतिव्याप्ति वारणाय तो यहाँ तक हो गया अभी द्रव्यत्व व्याप्य कहने से किसका अतिव्याप्ति मतलब किस जाति को नहीं ले रहे हैं सत्ता साक्षात कहने से पटत्व और रूपवत वृत्ति कहने से वायुत्व और शुक्ल रूप असमानधिकरण कहने से पृथ्वीत्व और शुक्ल अच्छा शुक्ल इतर रूप तो, इतर अगर नहीं कहेंगे तो ये तीनों का ही ग्रहण कट जाएगा शुक्ल इतर नहीं कहेंगे खाली शुक्ल रूप असमानधिकरण कहेंगे तीनों ही कट जाएंगे ये तीनों ही तो शुक्ल रूप समानाधिकरण है तो अभी कहेंगे शुक्ल इतर रूप असमानधिकरण तो शुक्ल इतर रूप असमानधिकरण पृथ्वीत्व शुक्ल इतर रूप का समानाधिकरण है हम कहेंगे अभी शुक्ल इतर रूप असमानधिकरण किसका निराकरण होगा पृथ्वीत्व और अभास्वर के तेजस्तु ये सब इस प्रकार की पदकृत्य हो गया आगे मूल में रसस्पर्श वर्णो शुक्ल वर्ण शुक्ल रसस्पर्श जले मधुर शीतलो रसस्पर्शी जल से मधुर एवं रस है और शीत एवं स्पर्श तो इसके लिए टीका में कहते हैं शीत एवं स्पर्श कोष में दिया गया यद्यपि शीतम गुण की कोषात् तो शीतम गुण नपुंसक कहा गया और यहाँ ग्रंथकार शीत एवं स्पर्श शीत शीतपुंगलिंग कह दिए तभी तो शंका करने वाला कहता है कि शीतम गुण नपुंसक होना चाहिए कोष के आधार पर क्लिबता एवं उचिता यद्यपि शीतम गुण इति कोषात् क्लिबता एवं उचिता कहना चाहिए था तथापि तो, आगे देखिए रामरुद्री में दिया है क्लिबता एवं अर्थात पूर्वपक्ष कह दिया कि यहाँ नपुंसकलिंग होना चाहिए सीतम स्पर्श इस प्रकार होना चाहिए तो पूर्वपक्ष कहा तो सिद्धांत कहता है कि ऐसा नहीं रामुद्री में गुणे शुक्ला दया पुंसी कोशवाक्य सत्वेपी कोशवाक्य है गुणे शुक्लादय पुंशी अर्थात तो ये शुक्ल आदि ये जब गुण में चलेंगे तो पुंगलिंग हो करके चलेंगे तो सत्वे भी शुक्ल रूपम ये भी तो प्रयोग होता है अगर गुणे शुक्लादय पुंशी होंगे तो शुक्ल रूपम ये कैसे होगा इत्यादि प्रयोग यथा चिंतामण्यादो दृश्य थे तथा तो अत्रि तो यहाँ भी इसे हो जाएगा तो क्या, कहना क्या चाहता है पूर्व पक्ष तो कहता है कि देखिए को समय है शीतम स्पर्श तो अभी यहाँ कहा जाता है कि शुक्लादय पुंगलिंग होना चाहिए तो फिर आप शीतम स्पर्श ये फिर कैसे कहेंगे तो शीत स्पर्श जो कहा गया तो बिल्कुल ठीक ही कहा गया तो अभी कहते हैं जहाँ शुक्लम रूपम यहाँ भी शुक्ल होना चाहिए कहते हैं शुक्लम रूप ये सब प्रयोग चिंतामणि इत्यादि ग्रंथों में देखा गया चिंतामणि अर्थात गंगेश उपाध्याय का यह जैसे दिखा गया है और कोश से विशेष वाचक पद असम्याहारस्थले एव प्रवृत्ति ये जो शीतम स्पर्श इस प्रकार की कोशवाक्य है जहां विशेष्य वाचक शब्द नहीं है खाली सीतम ऐसा कह दिया यहाँ विशेष्य हो गया कि स्पर्श जहाँ वाचक पद का समभिव्यार कथन नहीं हुआ है वहाँ ये कोश वाक्य आएगा कि गुणे शुक्लादय पुंशी अच्छा वो कोश वाक्य नहीं लेना है ये कोश वाक्य लेना है गुणे शुक्लादय पुंशी ये कोश वाक्य है ये अमर कोश का वाक्य है तो यह जो गुण है शुक्लादय पुंगशी जहाँ भी गुण शब्द व्यवहार होगा गुणवाचक शब्द व्यवहार होंगे पुंगलिंग में होना चाहिए किंतु चिंतामणि में शुक्लम रूपम कैसे कह दिया तो कहते हैं कि जहाँ विशेष्यवाचक पद नहीं है वहाँ कोश वाक्य आकर के कहेगा कि गुणवाचक शब्द पुंगलिंग में चलेंगे जहाँ किंतु विशेष्यवाचक शब्द होगा जैसे शुक्लम रूपम यहाँ रूपम विशेषवाचक शब्द हो गया इसलिए विशेष्य के अनुसार वहाँ रूप होगा ये वाक्य के अनुसार नहीं होगा तो होने से यहाँ मूल में दिया है कि शीत एव स्पर्श तो कोष वाक्य के अनुसार ये ठीक है अर्थात यहाँ विशेष्यवाचक शब्द दिया गया विशेष्यवाचक शब्द पुंगलिंग है इसलिए शीत ये ठीक है पूर्व पक्ष कहता है कि शीतम गुण इति कोशात ये अमर कोष का नहीं है ये अन्य कोई कोष पूर्व पक्ष बोल रहा है क्योंकि अमर कोष कहता है कि गुणादयह ये मतलब पुंगशी शुक्लादय है ये पुंगलिंग होना चाहिए तो कोषवाक्य के अनुसार ये तो ठीक है शीत एवं स्पर्श ये, ये गुणवाचक है ये ठीक है पूर्व पक्ष अन्य कोई कोश को लेकर के ले कहता है सीतम गुण ऐसे कहीं दिया गया तो क्लिबलिंग कहना चाहिए सिद्धांत कह देता है तथापि विशेष्य स्पर्श शब्द से पुंगलिंगत् विशेष्य है शीत शीत स्पर्श स्पर्श पुंगलिंग है इसलिए विशेषण जो शीत वो भी पुंगलिंग हो जाएगा पुंगलिंगतया निर्देश पुंगलिंगतया निर्देश और शुक्लम रूपम इत्यादि शुक्ल पद से क्लिबत क्लिबतया निर्देश हो जाएगा विशेष जिस लिंग में है विशेषण उसी लिंग में हो जाएगा अच्छा आगे रस को लेकर के जल का लक्षण किया गया जल से मधुर एवं रस तो मुक्तावली में कहा गया जलसे मधुर एवं रस उसके लिए लक्षण कहते हैं तिक्ता वृत्ति मधुरवत वृत्ति द्रव्य साक्षात व्याप्य जातिमत्वम द्रव्य साक्षात व्याप्य जाति इतना कहने से अभी तो इत्यादि को वायु में जाएगा अभी मधुरवत वृत्ति कह देंगे अभी मधुरवत वृत्ति कहने से कौन सा कौन सा जाति लिया जा सकता है पृथ्वीत्व जलतो क्योंकि मधुर रस ये दोनों में है तो अभी पृथ्वीत्व इसमें अतिव्याप्ति हो रही है इसलिए कह देंगे तिक्त अवृत्ति तिक्त अर्थात तिक्त रस वृत्ति तो तिक्त रस वृत्ति तिक्त रस वाला कौन हो जाएगा पृथ्वी तो उसमें वृत्ति किस जाति की हो जाएगी पृथ्वी हम अवृत्ति कह देंगे और पृथ्वी जाति ग्रहण नहीं होगा तसवत्त अवृत्ति मधुरवत्त वृत्ति द्रव्यवसाक्षा व्याप्य जातिमत्व ये तदर्थ तदर्थ अर्थात मधुर रसवत्व ये जल का लक्षण हो जाएगा दिनकरी में आगे पृष्ठा में है इसमें द्रव्यत्व द्रव्यव्याप्या या पृथ्वीत्व रूपा जाती ता आदा पृथ्व्या अतिव्याप्ति वारणा तिक्तावृत्ति ये जो अंतिम विशेषण दिया गया द्रव्य साक्षात् व्याप्य ये तो प्रथम कह दिया गया मधुरवत वृत्ति ये आगे विशेषण जुड़ा गया तो भी पृथ्वीत्व जाति ग्रहण होकर के पृथ्वी में अतिव्याप्ति इसलिए तिक्त अवृत्ति ये कहना पड़ा क्योंकि जो ये पृथ्वीत्व है वो द्रव्य तो है तो द्रव्यत्व व्याप्या या पृथ्वीत्व रूपा जाति ताम अगर आप खाली कहेंगे कि मधुरपद वृत्ति और द्रव्य तो साक्षात व्याप्य जाति कहने से पृथ्वी तो भी ग्रहण हो जाएगा पृथ्वी में अतिव्याप्ति हो जाएगी इसको वारण करने के लिए तिक्ता वृत्ति ये कहना होगा और शेषम दर्शित दिशा अव अवश्यम दर्शित दिशा तृतीयांत दर्शित दिख के द्वारा अवश्यम निश्चय बाकी जितने रह गए पद तो ये द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य मधुरवध वृति ये सब तो ऐसे ही जान लेना है देखिए टीका में दिया है शेषम रामुद्री में वायुत्व तो आदाय अतिव्याप्ति वारणा मधुरवत वृत्ति और तो ये द्रव्यत्व साक्षात् व्याप्य नहीं कहने से अतिव्याप्ति यहाँ पटत्व तो में नहीं जाएगा अच्छा द्रव्य तो व्याप्य यहाँ आगे कहेंगे क्योंकि हाँ शर्क रहा वायुत्व आदाय अति व्याप्ति वारणाय मधुरवत वृत्ति खाली द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जाति मतव कहने से वायुत्व तो जाति ग्रहण हो जाएगा सर्कात्म आदाय अति व्याप्ति वारणाय साक्षात व्याप्य अगर साक्षात व्याप्य नहीं कहेंगे तो ये द्रव्यत्व व्याप्य और बाकी जितने कह देंगे तिक्तवत अवृत्ति सर्करा आदाय अच्छा शर्करात्व तो ये शर्करा में रहेगा शर्करा ये पृथ्वी व्याप्य हो जाएगा तो पृथ्वी व्याप्य होने से इसमें द्रव्य तो साक्षात्प्य कहने से सर्कात्व जाति और ग्रहण नहीं होगा क्योंकि द्रव्य तो व्याप्य व्याप्य हो गया शर्कात्व आदाय अतिव्याप्ति साक्षात व्याप्य और जल शर्करा उभयम आदाय तदवारण आयो जाति पद अभी अगर जाति पद नहीं लेंगे तो धर्म लिया जाएगा तो धर्म लेने से जल शर्करा उभय ये अन्य तुम नहीं उभय लेना है तो ये जो जल शर्करा उभय ये जाति पद नहीं लेंगे तो द्रव्यव साक्षात व्याप्य जल सरकरा उम ये जल सरकरा सर्करा में रहेगा मधुरवत वृत्ति जल शर्करा उभय तुम मधुरवत वृत्ति तो हो जाएगा जल सर्करा उभय तुम जल सरकरा उभय तुम किसमें किसमें जल में और सरकरा अन्य तरह में नहीं दोनों मिल करके उसमें रह जाएगा जल सर्करा उभय तुम तो उसमें मधुरवत वृत्ति तो ये जलसरकरा शर्करा ये मधुरवत वृत्ति क्योंकि जलसरकरा ये दोनों ही मधुर है तो होने से जलसरकरा शर्करा उभयम मधुर वाला में रह जाएगा ये हो गया और तिक्तवत आवृत्ति हाँ क्योंकि जलसरकरा ये दोनों में तिक्त कौन है नहीं हो इसलिए तिक्तवत आवृत्ति भी हो गया जलसरकरा शर्करा वृत अच्छा और बाकी रहा द्रव्यत्व साक्षात व्याप्य जल सर्करा उ तुम ये द्रव्यत्व का साक्षात व्याप्य होना चाहिए क्या नहीं यहाँ कहते ना जल सरकार जल सर्करा उ तुम वाराण जाति अभी साक्षात् पद तो लिया गया ना जल द्रव्य तो साक्षात व्याप्य जल सरकरा उभय जल सर्करा उभय दोनों मिलन होकर के रहेगा तो वहाँ द्रव्य तो साक्षात व्याप्य उभय उभय अच्छा उभय शब्द से दोनों को मिलकर मिला करके लेंगे दोनों कर मिला करके लेने से कोई एक उसमें ज, जल सरकरा उभय ये जल में रहेगा सरकरा में रहेगा सर सरकार सरकरा तो जल, जल सरकार उभयत्वम जाति पद नहीं देंगे तो ये ग्रहण हो जाएगा ये ग्रहण हो जाने से जल सर्करा उभयत्व ये ग्रहण हो जाएगा तो जल में तो लक्षण जाए लक्षण जाएगा किंतु सरकार हमें भी चला जाएगा तो इसलिए जाति पद दे रहे हैं किंतु जाति पद नहीं देने से भी जल सर्करा ये साक्षात व्याप्य हो रहा है न तो ग्रहण हो गया और अभी तो ये लक्षण घटक बन गया केवल जाति नहीं रखेंगे अर्थात द्रव्यत्व साक्षात धर्मवत्व धर्म से जल सर्करा अर्थात तो जल सर्करा उभयोत्म ये साक्षात व्याप्य भी हो जाता है केवल जाति दे देने से कट जाता है अगर जाति नहीं देंगे तो ये ग्राउंड हो जाएगा ग्राउंड होकर के शर्करा में अतिव्याप्ति हो जाएगी तो ये जो जल शर्करा हुआ ये द्रव्यो का साक्षात व्याप्य होना चाहिए तो जहाँ जल सर्करा उभयत्वम रहेगा अर्थात ये दोनों का मेलन में रहेगा ये अच्छा ठीक है ये दोनों का मेलन कोई एक एक होने से ये द्रव्य तो साक्षात व्यापक सरकरा नहीं होगा किंतु दोनों का मेलन अगर हुआ है तो उसमें जो ये जल है तो ये द्रव्यतों का साक्षात व्यापक जल तो ये आएगा अर्थात जल अंशों को लेकर के ले साक्षात व्याप्य आएगा अगर अन्य तरह तो तुम ना ये थोड़ा और विचार करना होगा विचार करके इसको देखेंगे ये उभयम उभय में रहेगा अन्य तुम कोई एक में रहेगा अन्य तुम होने से नहीं घटता किंतु उभयम इसलिए दिया है क्योंकि अन्य तुम ये सर्करा में भी रह जाएगा और वो द्रव्य तो साक्षात व्यापक वाला नहीं होगा सर्करात्वग्रहण तो हो जाएगा इसलिए उभयत्व दिया है किंतु उभयत्व तो का कैसे घटाना है वो थोड़ा विचार करेंगे अच्छा आगे मूल में अगर अन्य तरह हो जाएगा यहाँ इसी प्रकार जल और शर्करा अन्य तरह कहेंगे तो ये द्रव्य तो का साक्षात व्यापी तो ये सरकरा नहीं है तो नहीं होने से अन्य तरहत्व वो मतलब उसमें जल तो जाति नहीं रहेगी जल घटो अन्य तरत्व तो को वारण करने के लिए हम जाति पद दे दिए नहीं तो जल घटो अन्य तरहत्व ग्रहण हो जाएगा और जल घटो अन्य तुम घट में रहेगा तो रहने से हम लक्षण करें थे जल में चला जाएगा घट में तो ना अभी द्रव्य का साक्षात व्याप्य ना वो साक्ष अच्छा जल घटो अन्यतर तुम जल घटो अन्यतर तुम जल में रहेगा और द्रव्य घट में रहेगा जलतरो अन्यतरत्व हाँ समझिए क्या है जल घट अन्यतरत्वम ये जल में रहेगा और घट में रहेगा दोनों किसी की भी कोई एक हाँ ये क्या है घटत्व द्रव्य तो का साक्षात व्याप्य नहीं है किंतु हम यह कहते हैं जल घटो अन्यतरत्व जल घट अन्यतरत्व जल में रहेगा और ये द्रव्य का साक्षात व्याप्य ये तो भी वहाँ जल घट जल में रहा और वहां द्रव्यत्व रहा ऐसा कोई पदार्थ नहीं है अर्थात द्रव्यत्व और जल घट अन्यतरत्वम ये दोनों का बीच में और कोई जाति नहीं है जल घट अन्यतरत्वम और द्रव्यम ये बीच में अन्य कोई और जाति नहीं है नहीं होने से साक्षात व्याप्य हुआ हाँ ठीक है इस प्रकार की यहाँ यहाँ क्या दिया जल शर्करा उभयम जल सरकरा उभय दोनों में मिल करके रहेगा हम मिल करके रहेगा तो अर्थात द्रव्य और जल सरकरा उभय ये दोनों का बीच में और कोई जाति नहीं है अर्थात ये सरकरा को ले कर के अब शर्करा तो जाति लेकर के हो सकता है किंतु जल सरकरा उभयत्व कह दिए तो जल सरकरा उभय ये जल में और सरकरा में मिल कर रहेगा जहाँ ये मिल कर रहेंगे वहाँ से ऊपर और कोई जाति नहीं है द्रव्य का बीच में इस दृष्टि से हो जाएगा अन्य तुम जैसा होता है यहां भी कह सकते हैं ठीक है अन्य तरह दोनों में से कोई एक उभय में दोनों को रहना पड़ेगा जैसे अभाव को लेकर के थोड़ा स्पष्ट कह सकते हैं जैसे राम रामहरि उभय अभी ए, राम नहीं है केवल हरि है तो हरि उभय है तो उभय अभाव हो गया किंतु तो रामहरि हरि अन्यतर है तो अन्यतर का अभाव हुआ नहीं हुआ उभय का तो अभाव हो गया किंतु तो अन्यतर का अभाव नहीं हुआ ते अभाव से यह उभय और अन्यतर स्पष्ट पता चलता है अन्यतर दोनों दोनों में से कोई एक उभय कहने से दोनों ही होना चाहिए अच्छा उभया भाव का अर्थ नहीं कि उभयो हो अभाव अगर इस प्रकार की कहेंगे अर्थात कोई एक का अभाव, अभाव हो गया तो अभाव हो गया क्योंकि उभय नहीं है तो उभय का अभाव हो गया अच्छा आगे टीका में दिनकर में ननु जले नील रूपा भावे कथम नील रूप प्रतीति तो अगर आप कह दिए कि वर्ण है शुक्ल तो कहने से अभी इसमें नील रूप अगर नहीं है तो नील रूप की प्रतीति कैसे हो रही है मूल में इसमें पूर्व पृष्ठा में है अनु एव इति कुतः जल में शुक्ल रूप ही है ये कैसे कहते हैं कालिंदी जलाद नीलिमा उपलब्धेरि चेत यमुना जी का जल ये तो काला दिखते हैं तो कहते हैं नीलिमा उपलब्धेरि चेत पूर्व पक्ष तो सिद्धांत कह रहा है कि मूल में न नील जनकता अवच्छेदिकाया पृथ्वीत्व जातेर अभावातः जले नील रूप असंभवात् नील जनकता जनकता अर्थात जो समवायि कारण तो नील रूप का समवायि कारण कौन होगा पृथ्वी मात्र होगा तो इसलिए जनकता अवच्छेद का कौन हो जाएगा पृथ्वीत्व नील जनकता अवच्छेदिकाया पृथ्वीत्व जातेर् अभावत जले जल में पृथ्वीत्व जाति नहीं है नहीं होने से जहाँ जनकता अवच्छेद नहीं है वहाँ जन्य आ जाएगा नहीं है तो नील रूप असम्भवात और कालिंदी जले नीलत्व प्रतीतिसु आश्रय औपाधि जल का आश्रय वहाँ जो पृथ्वी है वो पृथ्वी में नील रूप है अभी पृथ्वी में नील रूप नील रूप के लिएजिए स्वपद से अभी स्व समवायि कौन हो जाएगा पृथ्वी उसे संयुक्त कौन होगा जल तो सो समवायि संयुक्त हो जाएगा जल अथवा स्व समवायि संयोग संबंधे नील रूप जल में प्रतीति हो जाएगी टीका में कहते हैं दिनोकरी में स्व समवायि संयोग संबंधे न स्वपद से नीलरूप तो उसका समवायि पृथ्वी उसका संयोग जले संबंधे न उपस्तंभक पार्थिव भाग गत नील रूप प्रतीति उपस्तंभक टीका में दिया उपस्तक कालिंदी जल संयुक्त अच्छा यह संबंध है न काली जल संयुक्त हो गया पार्थिव भाग उपस्तंभ का वास्तविक आधार जो अवरुद्ध करके रखता है उसको उपस्तंभक कहा जाता है स्टभी धातुष्टि रोधने रोधनार्थक धातु जो रोधन करके रखता है आश्रय अर्थ से कहा जाता है अवष्टभ्य विधारायाम जो कहा जाता है तो स्वसमवायी संयोगे न उपस्टम्भक उपस्टम्भक आश्रय कालिंदी कालिंदीजल संयुक्त पार्थिवभाग तदगत नील रूप की प्रतीति हो जाती है कालिंदी इति भाव तो पृथ्वी का रूप ये जल में प्रतीति हो जाती है अतएव इसलिए मूल में अतएव बीयति विक्षेपे धवलिमा उपलब्धि अगर वही यमुना जी का जल आप हाथ से उठा करके आकाश में उछाल देंगे तो वो नीला दिखेगा और नहीं दिखेगा अतएव तो व्ययति विक्षेपे धवलिमा उपलब्धि अभी क्या हुआ जो पृथ्वी स्व समवायी संयोग संबंध जल में था अभी जब आप हाथ से उठा करके आकाश में उछाल दिए अब वो संयोग रहा और वो पृथ्वी का और जल का संयोग नहीं रहा तो टीका में कहते हैं अतएव अतएव अर्थात तो उपदर्शित सम्बन्ध से जल नीलमित प्रती नियामकवाद वो तो जो संबंध था स्ववायी संयोग संबंध अभी वही नाश हो गया नाश हो जाने से अभी जल में नील का उपलब्धि नहीं हुई उपदर्शित सम्बन्ध जलम नीलमिति प्रती का नियामक होने से निश्चय होने से बियति बियति अर्थात उपदर्शित संबंध घटक घटक संयोग नाशाति भाव बीयति विक्षेपे धवलिमा उपलब्धि क्यों कहते हैं उपदर्शित जो संबंध स्वसमवाय संयोग उसका जो घटक हो गया संयोग संयोग किसका किसका बीच में था पृथ्वी और जल वो संबंध संयोग नाश हो गया नाश हो जाने से और प्रतिति नहीं होगी नियामक नहीं रहा इतिभाव आगे मूल में अथ जले माधुर्य कि मानम जल में मधुर रस है इसमें क्या प्रमाण नहीं प्रत्यक्षण कोई भी रस तत्र अनुभूयत है जल में कोई रस तो प्रत्यक्ष से उपलब्धि नहीं हो रही टीका में तत्र जले अगर जल में मधुर रस होता है तो बाल्टी में कर्ची से दे देता है हो जाता है ये मिठाई लेने का क्या जरूरत है त्र तले मूल में त्र न कोपी प्रत्यक्षण रस अनुभूयते सिद्धांत पक्ष से कहा जाएगा न च न च पूर्वपक्षी कहेगा न्याय कहता है नारिकेल जलाद माधुर्य उपलभ्यता एवं कहता है जल में माधुर्य है नारिकेला जल में उपलब्ध होता है नारियल होता है तो पूर्व पक्ष कहता है कि अगर ऐसा कहेंगे नारिकेल जल में माधुर्य है इसलिए जल में माधुर्य है तस् आश्रय औपाधिकत्वात् वहां आश्रय हो गया जो नारिकेल का जो सफ़ेद ढंग होता है वो जो माधुर्य है वो जल में आ जाता है वही संबंध हो जाएगा सो समवाय संयोग संबंध ना ये जल में भी आ जाएगा अन्यथा अगर ऐसा नहीं मानेंगे अर्थात आश्रय की हो करके जल में मधुरत्व ऐसा नहीं मानेंगे टीका में दे दिया तस्त अर्थात तो माधुर्य से तस् आश्रय औपाधिकवाद अन्यथा अन्यथा अर्थात टीका में दे दिया आश्रय औपाधिकत्व अभाव है आश्रय में माधुर्य है वह जल में आ जाता है ऐसा अगर नहीं मानेंगे मुक्तावली में जम्बी जलादु आम्लादि रस उपलब्धि आम्लादि आम्लादिमत्व अभी सियात इत तो जम्बीर जल जंबीर जो मौसमी कहते हैं उसी को नींबू को जम्बीर अच्छा तो वो जलादि में आम्लादि रस उपलब्ध है अभी जल में अम्ल रस भी मानिए अगर नारिकेलर में माधुर्य उपलब्धि होती है नारिकल रस में इसलिए जल मधुर तो ये जम्बीर जल में अम्ल रस अनुभव होता है इसलिए जल अम्ल ये भी कहिए चेत तो सिद्धांत कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है हम उसके लिए प्रमाण देते हैं ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायं शूत्र भाष्य कृत वंदे भगवंत पुनः पुनः ईश्वरो गुरुराज मूर्ति वेद व्योम व्याप्त देहाय नमः ओम ाते शांति शांति